श्री धर्गसंहिता बलभद्रखंड सातवां अध्याय श्री राम कृष्ण की मथुरा लीला का वर्णन प्राट मुनि बोले युवराज योधन भगवान बलराम जी और श्री चंद्र ने मथुरा में जो जो लीलाएं की उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ सुनो कुछ समय के पश्चात काल नेमी कुमार कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा अक्रूर जी व्रज में पधारे श्री कृष्ण को मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत देखकर गोपियां विरह से आतुर हो गई भगवान ने उन सब को अलग अलग बुलाकर आश्वासन दिया फिर बलराम जी सहित स्वयं रथ पर सवार होकर अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर चले जाते समय रास्ते में यमुना जी पड़ी उसके जल में भगवान ने अक्रूर को अपने तेज या धाम के दर्शन कराए तदनंतर पूर्वान्ह के समय वे मथुरा में जा पहुँचे और अपराह्ह्न काल तक मथुरापुरी को सब ओर से देखते रहे लीला रूप में मनुष्य का वेश धारण किए हुए श्री राम कृष्ण साक्षात पुराण पुरुष हैं मथुरा नगरी के सभी नरनारियों के मन में उनके दर्शन का आनंद प्राप्त करने की अभ्याषा उत्पन्न हो गई और वे अपना सारा काम धाम छोड़कर जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती है वैसे ही उनकी ओर दौड़ पड़े कोट कोट कामदेवों का दर्प दर्पचूर्ण करने वाले भगवान राम और कृष्ण ने अपना सौंदर्य सबको दिखलाया और उन सब का मन हरण करते हुए वे स्वेच्छा से विचरण करने लगे तदनंतर राजमार्ग में भगवान ने धोबी और रंगरेज से कपड़ों की याचना की परंतु उन्होंने जब वस्त्र नहीं दिए तब सबके देखते देखते ही हाथों से प्रहार करके धोबी और रंगरेज दोनों को उस जीवन से मुक्त कर दिए तदनंतर भगवान को एक दर्जी मिला उसने वस्त्रों के द्वारा उनको सजाया और भगवान ने उसे अपना सारूप्य प्रदान कर दिया फिर कुब्जा सैरंधरी मिली वह तीन जगत से टीढ़ी थी चंदन ग्रहण ग्रहण करने के बहाने भगवान ने उसको सीधी कर दिया वह तीनों लोकों में सुंदरी बन गई तत्पश्चात वहाँ के वैश्य व्यापारियों से बातचीत की और कुछ बच्चों को साथ लेकर जहाँ कंस का धनुष रखा था उस स्थान पर वे जा पहुँचे वह धनुष स्वर्ण से मंडित था और सात वृक्षों के बराबर उसकी लंबाई थी। हजारों पुरुषों के द्वारा भी वह वह उठाया नहीं जा सकता था। धनुष अष्ट धातु से बना हुआ था, अत्यंत भारी था और उसका बोझ लाख भार के समान था कंस ने वह धनुष परशुराम जी से प्राप्त किया था वह वैष्णव भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला धनुष साक्षात भगवान शेष के समान कुंडलाकार था भगवान ने उसे देखा और और बलपूर्वक उठा लिया फिर सब लोगों के देखते-देखते ही लीला उस धनुष को चढ़ाया कान तक तान कर ले गए तदनंतर दोनों भुजाओं का सहारा लगाकर उसको बीज से उसी प्रकार तोड़ डाला जैसे हाथी अपनी शूढ़ से गन्ने को तोड़ देता है धनुष के टूटने की भयानक ध्वनि से पाताल से लोक में सारा ब्रह्मांड उठा तारे और दिग्गजगण अपने स्थान से विचलित हो चले इतना ही नहीं सारा भूमंडल दो घड़ी तक थाली की तरह कांपता रह गया अपराह्न के समय रंगशाला के द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी दिखाई दिया भगवान ने उसके समीप आकर बाल लीला के रूप में छड़ भर उसके साथ युद्ध किया तदनंतर उसकी सूढ़ को पकड़कर उसे इधर उधर घुमाया और फिर वैसे ही जमीन पर पटक दिया जैसे बालक कमंडलु को पटक दे कु हाथी का इस प्रकार वध करके श्री बलराम और कृष्णचंद्र कंस सहित रंगभूमि में पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को उनके अपने अपने भाव के अनुसार यथा योग्य दर्शन दिए फिर अखाड़े में पहुंचकर कर मल्लयुद्ध के लिए जा और कंस के सामने सब लोगों के देखते देखते ही भगवान बलराम और कृष्णचंद्र ने झाड़ूर मुष्टिक कूट शल और तौसल को धराशाई कर दिया श्री कृष्ण के इन कार्यों को देखकर कंस दुर्वचनों के द्वारा उनका तिरस्कार करने लगा इसी बीच भगवान श्री कृष्ण कूद कर उस कटुभाषी कंस के अत्यंत ऊंचे मंच पर चढ़ गए तुरंत मृत्यु के समान श्री कृष्ण को सामने आया देखकर कंस मंच से उठा और भगवान की भर्तना करते हुए उसने उसी क्षण ढाल और तलवार को हाथ में उठा लिया श्री कृष्ण ने तुरंत ढाल तलवार लिए हुए कंस को जैसे गरुण अपनी चोच से विस्तृत सर्प को पकड़ ले वैसे ही बलपूर्वक अपनी प्रचंड भुजाओं से प्र... पकड़ लिया पर गरुड़ की चोट से जिस प्रकार सर्प छूट कर निकल भागे उसी प्रकार कंस भगवान के भुज बंधन से निकल गया और ढाल तलवार लेकर फिर लड़ने के लिए तैयार हो गया भगवान श्री कृष्ण और कंस दोनों मंच पर आ गए और वेगपूर्वक एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए जैसे ही सुशोभित हुए जैसे पर्वत पर दो सिंह लड़ते हुए शोभित हो हु। तदनंतर कंस उछलकर सौ हाथ ऊपर आकाश में चला गया तब भगवान श्री कृष्ण ने भी वैसे ही उछलकर बाज की तरह उसे पकड़ लिया कंस पुनः श्रीकृष्ण के हाथों से छूटकर निकल भागा तब त्रिलोक को धारण करने वाले श्रीकृष्ण ने फिर अपने प्रचंड भूत दंडो से उसको पकड़ लिया और इधर उधर घुमाते हुए महाकाश से उसे मंच पर पटक दिया जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है उसी प्रकार कंस के गिरते ही मंच के खंभे टूट गए वज्र के समान कठोर शरीर वाला वह वा कंस नीचे गिर पड़ा एक बार उसे कुछ व्याकुलता हुई परंतु वह फिर सहसा उठा और महात्मा श्री कृष्ण के साथ जूझने लगा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं से पकड़कर उसे मंच पर पटक दिया और वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे तब उन्होंने उसके सिर को को पकड़कर खींचते हुए जैसे पर्वत से कोई चट्टान को गिराए वैसे ही उसे मंच से नीचे अखाड़े में गिरा दिया तदनंतर सबके आधार स्वरूप अनंत पराक्रमशाली सनातन पुरुष भगवान स्वयं वेगपूर्वक मंच से कूदकर कंस के ऊपर जा पड़े इस प्रकार दोनों के गिरने से पृथ्वी कुछ नीचे धस गई और सारा भूमंडल तीन घड़ी तक थाली की तरह कांपता रह गया कंस के प्राण निकल गए सबके देखते देखते ही जैसे भूमि पर पड़े हुए गजराज को सिंह खींच रहा हो जैसे ही वे कंस के शरीर को घसीटने लगे राजाओं में हाहाकार मच गया लोग कहने लगे अहो कैसे आश्चर्य की बात है कि वैर भाव से स्मरण करने वाला कंस भी उन प्रभु के सारूप्य को वैसे ही प्राप्त हो गया जैसे कीड़ा भृंगे के रूप में परिणित हो जाता है कंस की मृत्यु देखकर उसके छोटे भाई तत्काल ढाल तलवार लेकर वहां आ डटे उन पर बलभद्र जी की दृष्टि पड़ी और उन्होंने मुद्गर उठाकर सब ओर से प्रहार करते हुए सबको धराशाही कर दिया तब देवताओं की धुन्धुभिया बज उठी थर्वत्र जय जयकार की ध्वनि होने लगी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की विद्याधरिया नृत्य करने लगीं और विद्याधर गंधर्व तथा किन्नर भगवान का यशोग करने लगे तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन देकर माता पिता को बंधन मुक्त किया और उग्र से इनको राज्य सौंप दिया फिर यज्ञोपवी संस्कार संपन्न होने पर सादीपनी मुनि के समीप जाकर समस्त विद्याओं का अध्ययन किया दक्षिणारूप में मरे हुए गुरुपुत्रों को लाकर प्रदान किया शंखा का वध किया फिर वे मथुरा में आकर निवास करने लगे ब्रज की व्यथा को दूर करने के लिए भगवान ने उद्धव को वहां भेजा फिर स्वयं वहाँ जाकर रासमंडल में श्री राधा और गोपियों को अपने दर्शन कराए रास में रिभु ऋषि को मुक्ति दी फिर मथुरा में मथुरा नरेश के सदृश कार्य करते हुए विराजमान हुए बलराम जी ने भी कोलासुर का वध करके मथुरापुरी में शुभागमन किया इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम की हजारों हजारों पवित्र और विचित्र लीलाएं मथुरा में संपन्न हुई इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री श्रीपुराण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री राम कृष्ण की मथुरा लीला का वर्णन नामक सातवा अध्याय पूरा हुआ